हम अपन जो काश्मीर शिव दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं वो आधारकारिता का या परमार्थ सार पर कर रहे हैं कुछ हद तक हमको ऐसा लगता है कि ये कुछ कठिन पड़ती है कठिनाई शायद यही है कि हम जो कुछ लोग जो बाद में आने लगे हैं वो शिव से पूरी तरह से परिचित नहीं है तो निश्चित रूप से अपन बहुत जल्दी ही आधारकारिता का को पूर्ण करने के बाद शिवसूत्र को एक बार फिर से पढ़ना शुरू करेंगे और शिवसूत्र के आधार इतने मजबूत हैं कि वो ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसको प्रथम ग्रंथ बोलते हैं जिसके आधार पर हम काश्मीश दर्शन या किसी भी अद्वैत दर्शन को समझ सकते और अद्वैत दर्शन को समझना अपने आप में इतना रोमांचक है उसको समझ में आने के बाद में हमारे दिमाग की खिड़कियां खुल जाती हृदय सबके लिए प्रेममय वातावरण सबको अपना लेता है तो इसके बाद हम निश्चित रूप से अब शिवसूत्र पढ़ेंगे उसके पहले जो आधार कारिका का जो थोड़ा हिस्सा बचा है उसको हम अभी पुनः भी ले लेते हैं और इसमें कठिनाई कुछ नहीं है कठिनाई उन संस्कृत शब्दों से है जो उसमें आए हैं लेकिन हम उनको संस्कृत संस्कृतनिष्ठता से हमको मतलब नहीं हमको उसके रहस्य से और उसके मतलब से मतलब है जो पुनः उसी चूँकि उसी फिलोसॉफी का या उसी दर्शन का अंग है इसलिए कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए हमने पिछली बार 36 तत्वों का एक बार रिवीजन किया था कि 36 तत्व क्या हैं और इन 36 तत्वों में हमारे शिव के अंदर समाय में मतलब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये ब्रह्मांड एक यूनिट है जो पूरा पूरा ब्रह्मांड है या पूरा यूनिवर्स है वो अपने आप में एक यूनिट है ये कॉन्सेप्ट सदियों पहले हमारे ऋषियों ने दी थी उनका ये कहना था कि इसमें हम दर्शक नहीं हैं हम इसके हिस्से हैं दोनों में फर्क होता है अगर एक टीम फुटबॉल खेल रही है और दर्शक आसपास बैठे हैं तो दर्शक उस खेल से बिना इन्वॉल्व हुए उस खेल को देख सकते और जो खिलाड़ी वहां खेल रहे हैं वो उस नजर से नहीं देख सकते खेल को जैसे दर्शक दीर्घा में बैठे लोग देख रहे क्योंकि वो उसमें एक अपन, स्वयं में एक हिस्सा है उस खेल का और ये चीज चूंकि इतनी विशाल है ब्रह्मांड हमारा उसमें यह भावना को बनाना कठिन हो गया था हमारे ऋषि कहते थे कि अगर ब्रह्मांड को सिर्फ देखना हो अन इन्वॉल्व तरीके से या बिना उसमें इन्वॉल्व हुए तो हमको किसी दूसरे ब्रह्मांड में बैठकर देखना पड़ेगा क्योंकि एक ही ब्रह्मांड है दूसरा ब्रह्मांड तो है तो हम कहां से बैठ देखेंगे हम तो उसके कलपूर्जों में से एक है ये भावना सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे बिगर यह संसार नहीं है हम संसार का अनिवार्य हिस्सा हैं इसको निवारण नहीं किया जा सकता कि चलो इसको हटा दो ऐसा निवारण नहीं किया जा सकता और इसमें जो संसार को बनाने वाला जो तत्व है जो चेतन तत्व है वो मैं के रूप में हरेक के हिस्से आया हुआ है जो हम मैं बोलते हैं वही चेतना है मुर्दा मैं नहीं बोलता जिंदा मैं बोलता है जब मैं बोलता है या अहम बोलता है या वो स्वयं को जिस रूप में पहचानता है या वो अपने आप का विमर्श करता है अब वो विमर्श हमारा दूषित भी हो सकता है और शुद्ध भी हो सकता है दूषित विमर्श में हम इस शरीर को अपन मानते हैं क्या हम यह दूषित विमर्श है ना ये देह अहंकार है जब हमारे शरीर के ऊपर हमारी अहंता बनी रहती है तो जब देह पर हमारी अहंता बनी हो और हम उसको स्वयं के रूप में जानते हैं तो हमारा दूषित विमर्श हो जाता है शुद्ध विमर्श तब होता है जब हम अपने आप को उस चेतना के रूप में जानते हैं और चेतना के रूप में अगर हम अपने आप का विमर्श सदर करें विमर्श का मतलब होता है आंतरिक चिंतन अपने आप को पहचान तो हम विमर्श करते हैं आंतरिक चिंतन के द्वारा और अपने आप को पहचानते हैं और जब हमारी पहचान उस शुद्ध चेतन तत्व के रूप में होती है तो हमारा देह अहंकार गल जाता है और उस परिस्थिति को हम ईश्वर चेतना बोलते हैं और उससे ऊपर की जो चेतना होती है वो सार्वभौम ईश्वर चेतना उस चेतना में हम अपने आप को न केवल उस चेतन तत्व के रूप में पहचानते हैं बल्कि उन समस्त चेतनाओं को जो भिन्न भिन्न जीव जंतुओं में है वो भी उसकी मेरी अपनी है और जो प्रमेय है यानी जो वस्तुएं हैं जो भिन्न भिन्न चीजें दिखाई दे रहे, वो भी मैं स्वयं हूं कि मेरा अपना ही विकास है क्योंकि मुझसे अलग कुछ है नहीं इसलिए यह पूरी एक यूनिट बन गई ्राह्मण तो यह भावना जब हृदय में प्रबलता से प्रवेश करती है तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस या सार्वभौम ईश्वर चेतना अब हमारे ऋषियों ने बताया था कि जब हमारे हम ध्यान करते हैं तो हमारे बीच में एक सुषुमना नाड़ी होती है हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में एक सुषुमना नाड़ी होती है। उसके एक तरफ होती है सूर्य नाड़ी एक तरफ होती है चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी से बनी है मुख्य है सुषुम्ना नाड़ी जो अद्वैत को रिप्रेजेंट करती है सुषुम्ना नाड़ी है वो बताती है अद्वैत जिसमें प्रमाता भी उसी में है प्रमेय भी उसी में है मैं और तू का भेद नहीं है यह और वह का भेद नहीं है अहम और इदम का भेद नहीं है जहां यह दो भेद नहीं है वो है सुषुमना नाड़ी और जो सूर्य नाड़ी है वो ग्राहक नाड़ी अहम नाड़ी जहां प्रमाता की नाड़ी है जहां पर यह भेद है कि यह मैं हूं शुद्ध स्वरूप में यह मैं हूं और चंद्र नाड़ी जो वो है ग्राम्य नाड़ी या जिसको हम कह सकते हैं कि वस्तु या प्रमेय ये संसार मतलब मुझसे अलग ये सब कुछ तो जो मैं हूं वो है सूर्यनाड़ी और जो ये संसार है वो चंद्रनाड़ी लेकिन ये दोनों का भेद ऐसे है जैसे एक ने लिया दूसरे ने दिया एक लेनदार हो गया एक देनदार हो गया अब लेनदार ने देनदार से वापस ले लिया अब ना कोई लेनदार है ना कोई देनदार है क्योंकि हिसाब बराबर हो गया जब हिसाब बराबर हो जाता है तो बन जाती सुषुम्ना नाड़ी जब कोई लेनदार और देनदार बना रहता है तो उस समय हो जाती सूर्य और चंद्र नाड़ी ठीक है इस तरह ये संसार एक ही शुद्ध तत्व से भिन्नता लिए हुए बना और भिन्नता मूलतः ईश्वर की इच्छा शक्ति से पैदा हुई इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति बनी क्रिया शक्ति बनी ज्ञान शक्ति से मैं बना ज्ञान शक्ति से चेतना बनी ज्ञान शक्ति से प्रमाता बना ज्ञान शक्ति से सूर्यनाड़ी बनी और क्रिया शक्ति से चंद्रनाड़ी बनी क्रिया शक्ति से संसार बना मैं और मेरा संसार हर व्यक्ति के आसपास उसका अपना एक संसार hmm. है आपका अपना संसार है जिसके आप स्वयं केंद्र हो और ब्रह्मांड आपके आसपास आप जो केंद्र हो वह सूर्यनाड़ी है और आपके आसपास जो संसार है वो आपकी चंद्रनाड़ी है ऐसे ही मेरा संसार मेरे आसपास घूमता है मैं सूर्यनाड़ी हूं और मेरे आसपास चंद्रनाड़ी है और जब मैं ध्यान करूं और प्रबलता से इस बात का कर विमर्श करूं कि ये शरीर मैंने ये मेरे शरीर की अहंता नकली है और उस परिस्थिति में मेरी चेतना का स्तर ऊपर उठने लगता है उस परिस्थिति में मेरे ध्यान में अपनी चेतना सर्वोपरि होती है जो शाश्वत होती है जो अक्षय है जिसका क्षय नहीं हो सकता और उस चेतना के रूप में मुझे न कभी वृद्धावस्था घेर सकती है न बीमारी घेर सकती है न मृत्यु आ सकती क्योंकि उस अक्षय चेतना स्वरूप मेरा परिचय जब है तो वो मैं फिर अमर हो गया हां वो मैं यही आपकी अमृत प्राप्ति है अमृत प्राप्ति ऐसे नहीं होती कि हम गिलास से अमृत पी जाएं और उसके बाद में हमारा शरीर ऐसे बना रहेगा कब तक बना रहेगा जब संसारी न रहेगा जो बना है शरीर वो तो नष्ट होगा ही तो शरीर अमर नहीं हो सकता क्योंकि जो बना है वो नष्ट होगा लेकिन चेतन तो कभी नहीं बना चेतन तत्व तो सदा से था इसका हमने एक वैज्ञानिक तरीके से भी सिद्ध किया था कि हर घटना के पीछे एक चेतना होती चेतना के पीछे कोई घटना नहीं होती अगर हम समझें कि यह बंद कमरा था दो महीने से पड़ा हुआ और जब हम खोलते हैं इसमें ताजा गुलाब दिखाई देता है तो निश्चित किसी ने आके रखा है अपने आप नहीं आया किसी ने आकर इसके पीछे कोई चेतन तत्व तो है क्योंकि किसी चेतना के बगैर यह काम संभव ही नहीं है हर घटना के पीछे एक चेतन तत्व जरूर होता है और ये वैज्ञानिक सत्य है जब आप कोई चीज ऑब्जर्व करते हो तो ऑब्जर्वेशन का जो परिणाम होता है वो ऑब्जर्वेशन करने के द्वारा ही निर्धारित होता है यह पहली अबुझ सी लगती है गोल गोल घूमने वाली कभी ऐसा लगता है कि इस प्रकार की बातों करने से हम शायद शब्दों में उलझ जाते सचमुच वैज्ञानिक तक उलझ गए थे आराम में। लेकिन धीमे धीमे जब उनको क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आने लगा तब उनको समझ में आया कि हमने अनजाने ही एक ऐसी खोज कर ली है जो आध्यात्मिक खोज है जो हिंदुस्तान के या पूर्व के ऋषि आपको सैकड़ों बरस से कहते चले जा रहे थे वो बात उन्होंने अंजाने में खोज ली है तो हम जब कोई चेतन तत्व के बिगैर किसी घटना की कल्पना भी नहीं कर सकते उस घटना के पहले कोई चेतन तत्व होना चाहिए जिसका उस घटना में प्रयोजन हो तभी वो घटना घटित होती तो ब्रह्मांड के निर्माण के प्रथम क्षण जिसको हम चाहे बिग बैंग बोले या जो भी बोले है, ना, उस समय भी कोई तो चेतना मौजूद थी जिस चेतना के प्रयोजन से यह घटना घटी तो वो चेतना ब्रह्मांड के निर्माण के पहले उपस्थित थी अगर ना थी तो फिर ब्रह्मांड के निर्माण की घटना का प्रायोजक कौन था किसका प्रयोजन था कि ब्रह्मांड की घटना घटे कि ब्रह्मांड बने यह किसका प्रयोजन था तो निष्प्रयोजन कोई घटना नहीं है। निश्चित रूप से कोई प्रयोजन था जिसकी वजह से घटना घटे इसलिए ब्रह्मांड के निर्माण के पहले क्षण कोई ना कोई चेतना पहले ही मौजूद थी इसलिए उस समय से समय शुरू हुआ उसी क्षण से ब्रह्मांड का आकार बनना शुरू हुआ पदार्थ बना अंतरिक्ष बना समय शुरू हुआ लेकिन वो उसके पहले से था इसलिए उसको बोलते हैं अकाल या शाश्वत या सनातन वो हमेशा से था क्योंकि वो उसके भी पहले था पहली घटना के भी पहले था हम उसको इसलिए बोलते हैं अकाल कि वह समय से बंधावा नहीं है वो समय की उत्पत्ति के भी पहले से ही था इसलिए बोलते हैं अनादि क्योंकि उसका कोई जनक नहीं है अजूना है वो स्वयंभू हम बोलते हैं स्वयंभू है तो एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भव निर्वय अकाल मूरति वो निर्भय है क्योंकि उसको भय किससे हो सकता है भय में द्वैत जरूरी है एक आप हो जिससे मुझे डर लगे लेकिन आप और मैं हम एक ही हैं तो फिर भय किससे तो वो निर्भव है निर्वेर है उसका वैर भी किसी से नहीं हो सकता वैर और मित्रता ये हमारे सापेक्षिक शब्द है किसी से वेर हो वो मित्र भी बन सकता है जो मित्र हो वेरी हो सकता है लेकिन जहां मित्रता और वेरिता तभी संभव है जब दो हैं, जब वहां पर दो है ही नहीं तो न मित्रता न वेर न डर तो इसलिए कहते निर्भव निर्वेर अकालपुर अजुना सैबम वो अजन्मा है और सैभम स्वयं स्वयंभू है ये हम सिख लोगों की जो जपुजी साहब का पहला सूत्र है एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भव निर्वेर अकाल गुर अजूना शैभम गुरु प्रसाद वो गुरु के प्रसाद से ही आपको समझ में आएगी बात नहीं तो नहीं आएगी समझ में तो गुरु प्रसाद से ही उपलब्ध है ना वो गुरु के प्रसाद के रूप में उपलब्ध है और जिस पर गुरु की कृपा होगी उसको वो प्रसाद जरूर मिलेगा हर किसी को नहीं मिल पाता क्यों नहीं मिल पाता क्योंकि वो गुरु के लिए हाथ ही नहीं पसारता तो प्रसाद कैसे मिलेगा प्रसाद उसी को मिलेगा जो खाली हाथ पसारेगा जो खाली हाथ सामने करेगा उसके हाथ में गुरु का प्रसाद आएगा जो भरा हाथ सामने करेगा उसके हाथ में गुरु का प्रसाद नहीं आएगा क्यों उसके पास पहले से बहुत कुछ ये ये हम चूकी है ना समय के इतने आदि हो चुके हैं कि हम अकाल को नहीं समझ पाते आ, क्योंकि वास्तव में समय की अवधारणा वैज्ञानिक सत्य है कि बिना अंतरिक्ष के संभव नहीं है बिना अंतरिक्ष के चेतना रह सकती है क्योंकि वो जीरो डायमेंशन है वो उन्हें बिना शकर अंतरिक्ष और बिना समय नहीं, नहीं, बिना अंतरिक्ष के समय की अवधारणा ही नहीं है समय की जो बीतने की गति है वो प्रकाश की गति पर निर्भर करती है। वो प्रकाश गति कहा करेगा अंतरिक्ष नहीं है तो तो बिना अंतरिक्ष के समय नाम की कोई चीज नहीं होती तो चेतना अनादि चे अना उसको कोई सी स्पेस या समय की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कर्ता का मतलब होता है कि जिसने ये संसार को क्रिएट किया है इसलिए करता पूरख यानी वो हम सबका पूर्वज है पुरखा बोलते हैं ना पुरख हम हमारे पुरखों की जायदाद है तो पुरख का मतलब होता है कि हम सबका वो पूर्वज है मैंने हम सबसे पहले जन्मा है मतलब सबसे हमको जन्म देने वाला वही है सबसे हमारा सबसे पुरखा वही है उससे उसका पहला कोई सा नहीं क्योंकि उसके पहले कोई सा होता तो फिर हम उसकी बात करते हैं ना जिसकी करती नहीं।, uh नहीं तो हम जिसकी बात अकाल पूरक का मतलब होता है कि वो समय से परे है और वो सबसे पहला है अकाल मूर्ति निर्भह निर्भह तो बहुत ईजी बात है मूर्ति का आिनूती. मतलब हाँ मूर्ति का मतलब है कि हम जिसको जिसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाँ, जिसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि क्या है कि आप सिंपल अद्वैत अद्वैत बोलो हवा में तो भी हमको किसी भी तरह आपको एक तो उंगली लगाना पड़ेगी कि भैया इस दिशा में है है ना वो जीरो भी डायमेंशन है तो भी किधर है जैसे केंद्र शून्य डायमेंशन है चक्र में पर उसके बावजूद आप परिधि में खड़े होकर बता सकते हो कि केंद्र इधर है वो जीरो है उसके बावजूद आप उसको बता सकते किधर है क्योंकि उसकी स्थान केंद्र में तो नियत है ना तो हम उसलिए उसको मूर्ति मूर्ति वास्तव में प्रतीक भी है और अगर अद्वैत में मूर्त की कोई बात आती है तो हम कह सकते हैं कि उसको इंगित करती है वो उसकी दिशा इंगित करती है तो ये हमारी अवधारणा थी कि ये पूरा अभी एक गैया करके भी एक हाइपोथिस होती है आपने कभी नेट पर से ज, आ, G A I A हम्म ये किसी वैज्ञानिक ने दी थी लेकिन वो हिंदू धर्म से संबंधित नहीं था उसने भी ये की कि ये पूरी धरती एक जीव है पूरी जो सृष्टि है वो एक जीव है कभी आपने उसको सर्च करना इसके बारे में कभी पढ़ना तो आएगा मजा उसे पढ़ना जी A आई ए सबसे मुख्य बात यही है कि पूरा यूनिवर्स एक यूनिट है जिसमें मैं और तू का कोई भेद नहीं था मात्र चेतन स्वरूप था और बाद में इसमें ये और मैं बन गए ये दोनों आर्टिफिशियल सेपरेशन हो गए और ये सेपरेशन के अंदर सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के रूप में ये हमारे साथ सदा बने वो तो प्रमात्र जितने हमको संसार में दिखाई देते हैं और प्रमेय दिखाई देते हैं स्वयं को हम प्रमात्र समझे तो हमारे लिए सब कुछ प्रमेय है हमारे मेरे लिए आप भी प्रमेय हो मैं और मेरा संसार इस तरह मेरे चारों है। सेप्रेशन ये सेपरेशन काल्पनिक है नहीं। और अवास्तविक है और ये मायाजन्य है और माया ने इसके लिए नियति नाम की एक अपनी शक्ति का उपयोग किया जिसमें आपको अपने चेतना को एक नियत स्थान में बांध दिया जैसे पिछली बार अपन ने बात करी थी कि उन पांच शक्तियों ने गहन में उतरते से उन पांच शक्तियों ने माया की माया के अंधकार में उन पांच शक्तियों ने उस चेतना को बांधना शुरू किया और उसमें मैं और तुम का भेद भी कर दिया और मैं और संसार का भेद भी कर दिया अहम इदम का भेद भी कर दिया उसके बाद में और हमने ये बताया था कि इसमें तीन स्तर हैं मल के आनामल वैसा है जैसे सोने में कोट जिसको ये ओतप्रोत है इतना ज्यादा ओतप्रोत है कि इसको हटाना सबसे कठिन काम है मैं कमजोर हूं दुबला हूं असहाय हूं मुझमें क्या शक्ति दीनहीन हूं गरीब हूं मेरी कितनी क्षमता मेरी क्या हैसियत ये हमारा आणोमल है ये हमारे अंदर गुला मिला है हम अपने किस की को स्मरणीय नहीं कर पाते हम सतत ये सोचते हैं कि हम दीनहीन गरीब और एक अत्यंत सीमित इंसान है क्यों कि शिव ने अपनी स्वातंत्रता को यह अधिकार दे दिया था स्वतंत्र शक्ति को कि मुझे पशुरूप बना दे पति रूप से पशुरूप बना दे और उसको बनाने के लिए उस माया माया बन गई वो स्वातंत्र शक्ति और उसने पांच कंचुकों से शिव को बांध दिया और उसको बांधने के पहले सेपरेट कर दिया अलग अलग अलग करुकड़े कर दिए है ना और हर टुकड़े को उसने बांध दिया नियत कर दिया टुकड़े कर दिए मतलब नियत कर दिया अलग अलग नियत करें और यह नियति जो शक्ति है ये किसके अंतर्गत आती है कार्ममल के अंतर्गत आती है कार्ममल में क्या होता है कि हम जो करते हैं उसका हम संचय फल संचय करते चले जाते हैं क्योंकि हमारे मन पर उसका प्रभाव पड़ता है कि मैंने पाप किया मैंने पुण्य किया मैंने बुरा किया मैंने अच्छा किया ये मैंने उसको धोखा दे दिया आप छोड़ो है ना मन ही मन हम अपने और कर्मों का संचय करे जाते हैं तो ये हमारे किस स्तर पर होता है शरीर के स्तर पर होता है इसलिए ये नियति शक्ति केंद्र अंतर्गत है और माईमल और ये संसार में जो भिन्नता हमको दिखाई देती है अच्छे बुरे से लेकर भिन्न भिन्न तरह के लोग प्रमात्र रूप में दिखाई देते हैं प्रमेय रूप में दिखाई देते हैं वो माई मल है तो इस तरह ये तीन मल है आणव मल माईमल और कार्मल और इसमें सबसे मुख्य क्या है आणोमल अगर आणोमल हट जाता है तो बाकी के दो मल तो अपने आप ही हट जाते हैं आणोमल मुख्य अज्ञान है तो इसमें अपने ये 36 तत्वों को पिछली बार पढ़ा था उसका अपन ने संक्षेप में फिर से कर लिया अब अपन थोड़ा इसको आगे बढ़ते हैं अपन यहां तक पढ़े थे ये सूर्य नाड़ी चंद्रनाड़ी ये अपन ने पढ़ा था इसके बाद आगे का पढ़ते हैं कि अगला सूत्र पढ़ते हैं तुष यु तुंडल कणिका माव्रणुते प्रकृतिपूर्वक सर्ग पृथ्वी परवतोयम चैतन्यम देवभावेन जिस प्रकार से छिलका चावल के ऊपर इस तरह से चिपका होता है कि उसको आप उठा उठा के पटको फेंको तो भी वो उसके साथ ही चलता है वो बोरों को खाली करो वो बोरों में भरो तो भी उसके साथ ही चलता है वो छिलका इसी तरह से इस माया का आवरण भी हमारे साथ ऐसे कैसे ही चलता है लेकिन उसको अलग करने के लिए एक शक्ति की जरूरत होती है एक प्रहार की जरूरत होती है उसके बाद में वो छिलका अलग होता है परमावरण मलक सूक्ष्म मायादि कंचुकम स्थूलम अब इसमें क्या है परम अंतर्गत आवरण क्या है आणोमल उसके बाद मायादि छह कंचुक बाहव्य और स्थूल आवरण देह रूप हैं। इससे आत्मा तीन कोशों से ढकी रहती है। अभी जो अपने वो जो बात बताई वही इसमें दी हुई है अज्ञान तिमरो योद्गार एकमपी स्व स्वभाव आत्मान ग्राम ग्राहक नाना त्वे चित्रेण अब बुद्ध्य ये हमारा अज्ञान है जिसकी वजह से हमको ये भिन्नता दिखाई देती है जैसे तिमिर रोग बोलते हैं जिसमें हमको ठीक से दिखाई नहीं देता कई बार एक व्यक्ति आता और ऐसा लगता है कि दो लोग आ रहे हैं है ना तो, लेकिन ऐसे रोग की तरह ये हमारी माया हमारे इंद्रियों से चिपक गई तब हमको जो कुछ दिखाई देता है वो सत्य से परे दिखाई देता है। सत्य हमारी इन इंद्रियों से नहीं दिखाई देता और हम ग्राहक तथा ग्राहक के विविध विचित्र से युक्त तो समझने लग जाते हैं रस फणित शर्कर शर्करिक गुड़ खाद्याद्या यक्षस एव तद्व अवस्था भेदा सर्वे परमात्मन शंभो। अब हम क्या कहते हैं ये तो गन्ने का रस है ये तो गुड़ है ये तो शकर है लेकिन सचमुच में इनके बीच में वास्तविक चीज क्या है मिठास माधुर्य तो इन सबके बीच में माधुर्य नाम का एक जो मूल रस है वो इन तीनों की आत्मा है इन तीनों का वास्तविक की वास्तविकता है संसारिक भाषा में बात कर रहे हैं वैसे तो सबका आत्मा चैतन्य है पर ये संसारिक बात कर रहे हैं इन तीनों में भिन्न रूपता दिखाई दे रही है हमको कि गुड़ अलग है शक्कर अलग है और गन्ने का रस अलग है लेकिन इन सबके बीच में भी इन सब में एक मूल माधुर्य तो एक ही है अलग अलग है ही नहीं, एक ही नहीं। है वो तो वैसे ही हमको ये भिन्न भिन्नता संसार अच्छा क्या होता है कि एक ही चीज को समझाने के लिए कई तरीके हैं लेकिन हम यहाँ पर लेके चलना चाहते हैं किनको ऋषि सब सामान्य जनता को लेकर चलो उसको मालूम है कि भाई सब सामान्य जनता को किसी को कैसे समझ में आएगा किसी को कैसे समझ में आएगा तो हर व्यक्ति को लेके चलने के लिए उन्हें भिन्न भिन्न तरीके अपनाए तो कुछ तरीके बहुत बचकाने से हैं तो बहुत विध्वत्तापूर्ण है कुछ आ, तो उसमें कुछ भिन्नता की बात नहीं क्योंकि एक ही चीज को समझाने के हमको सैकड़ों तरीके क्योंकि हम हम इतने आसान होते तो एक ही बारे में एक लाइन में समझ में आया था अध्यात्म लेकिन हम कठिन हैं आध्यात्म इतना कठिन नहीं जितने हम कठिन हैं ईश्वर तो सरल है कठिनता हम में है इसलिए हमको आसानी से समझ में नहीं आता इसलिए भिन्नता के ज्ञान को दूर करना अत्यंत कठिन है इसलिए अत्यंत सरल सरल उदाहरणों से समझाएं हैं कि जैसे गुड़ शक्कर और गन्ने के रस में जो भिन्नता दिखाई देती है वो असली भिन्नता नहीं है उसके अंदर एक माधुर्य रस जो है या मिठास जो है वो तो वास्तव में एक ही है वही गन्ने की मिठास उसमें भी है वही गन्ने की मिठास उसमें भी है इसी तरीके से हम सबके बीच में वो शिव तत्व तो एक ही है लेकिन हम में भिन्नता भिन्नता दिखाई देती है वो वास्तविक नहीं है विज्ञान अंतर्यामी प्राण विराट देह जाति पिंडांता व्यवहार मात्र परमार्थ है ना तू ना सत्य वह अरे अब हम कहते हैं कि ये तो विराट है प्रभु है ये ईश्वर है ये प्राण है ये जाति है ये व्यक्ति है मतलब हम कितने से भिन्नता लगते हैं कि एक बार ईश्वर की बात करते हैं कभी हम उसकी बात करते हैं विराट की बात करते हैं कभी संसार की बात करते हैं कभी जाति की बात करते हैं कभी एक इंसान की बात करते हैं लेकिन व्यवहार मात्रे तक ये मात्र सांसारिक व्यवहार के लिए यह भिन्नता अस्तित्व में दिखाई देती है जब तक आपको सांसारिक व्यवहार करना है तब तक ही ये भिन्नता परमार्थ है ना तो न सत्य व लेकिन परमार्थ की दृष्टि से अगर देखें तो यह सत्य नहीं है एकदम स्पष्ट बात बोल रहे परमार्थ की दृष्टि से यह भिन्नता सत्य नहीं है ईश्वर प्रभु से लेकर एक व्यक्ति तक कोई भिन्नता नहीं उस विराट की बात करें जिसको सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर देवता कृष्ण अल्लाह ईसा जो भी कहें उससे लेके एक व्यक्ति तक जो भिन्नता कुछ भी नहीं जाएगा तो वही और उसका भी सोचेंगे कि हम रिवर्ट करके खोजें कि गुड़ कहां से बना जासूसी करेंगे तो कहां पहुंचेंगे गन्ने के खेत में पहुंच जाएंगे यहीं से आई ये मिठास फिर शकर को भी खोजेंगे और उसका सत्य खोजने जाएंगे तो वहीं पूछ जाएंगे गन्ने के रस को भी खोजेंगे जासूसी करेंगे यार आखिर आया कहां से तो वही गन्ने के खेत में पूछ जाएंगे वही बोलते हैं चैतन्य है ना? कि सत्य की खोज अगर करे तो हम हर खोज को चैतन्य तक ले जाएंगे चैतन्य ही आत्मा है आत्मा किसकी इस पूरी यूनिट की जिसको हम सृष्टि बोलते हैं अब हमको यह तो समझ में आएगा कि पूरी सृष्टि एक यूनिट है उसमें जो डिफरेंशिएशन है वो आर्टिफिशियल है तो फिर इसका वास्तविकता क्या है इसका मूल क्या है काय से बनी है ये ना इसकी बिल्डिंग मटेरियल क्या है तो इसकी वास्तविकता है चैतन्य मतलब किसकी वास्तविकता इस पूरी यूनिट की किसी एक चीज की नहीं वास्तविकता है इसलिए आप चूंकि वो सारी यूनिट की वास्तविकता है तो आप एक पत्थर को उठाओ उसके सब्दे को खोजो चाहे एक को उठाओ उसके पत्थर खोजो चाहे एक संत को उठो और उसके उसके सत्य को खोजो चाहे एक व्यक्ति को चाहे कुत्ते को हर व्यक्ति को कुत्ते को या किसी भी जीव जंतु को या किसी भी वस्तु को लो और उसके सत्य को खोजने की कोशिश करें तो अनबायस्ड यानी बिना किसी झुकाव लगाओ के अगर सत्य की ओर हम बढ़ेंगे तो हम उसी चले और हम अक्सर सत्य की खोज में वहां तक नहीं पहुंच पाते उसका कारण उसका कारण कि हम प्रतिबद्ध नहीं हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, हमारी प्रतिबद्धता कमजोर है क्यों कमजोर है कि हमारे संस्कार हमारी पैर की बेड़ियां बन जाते हैं और हम कहते तो बस बस बस ये डगुर वाला दिग गया यही पे यही अंतिम सत्य है ये बंसी वाला दिग्या यही अंतिम सत्य है है ना ये हमको विराट दिग्या ना बस ये अंतिम सत्य है इस तरह हम अंतिम सत्य को नहीं खोज पाते क्योंकि हमारी ये सांस्कारिक बेड़ियां हमारा अपना ही नुकसान कर देती है हमारी दृष्टि को बाधित कर देती है। कि हम उस सत्य को नहीं देख पाते क्योंकि वो सत्य को देखने के लिए साहस चाहिए सत्य को देखने के लिए एक हिम्मत चाहिए एक बल चाहिए जो उन बेड़ियों को झटके से तोड़ दे तभी तो उपनिषद बोलता है नए आत्मा बल ही नहीं लभ्यता है कि कमजोर आत्मी आत्मा को आद, आध्यात्म का लाभ नहीं होता आत्मा का लाभ ये हमारे को अपने संस्कार से अपनी मतलब ये सर जो उसने अपने आसपास से उसके आगे वो बढ़ना ही नहीं चाहता नहीं बढ़ना चाहता क्योंकि हम डरते हैं हिम्मत नहीं है है ना कभी तो आपको कह दे कि नहीं आप मंदिर की तरफ टायर लंबे करके बैठ जाओ तो तुम डरो नहीं निार ऐसा नहीं हो जाए उतना अनिष्ट हो जाए ऐसा नहीं हो जाए मेरा घर कुछ हो जाए मंदिर की तरफ पीट करके बैठ ऐसा बैठ उधर बैठ क्यों डर लगता है कि ऐसा नहीं हो जाए इससे कुछ नुकसान हो जाए ये ऐसे डरपो की को कभी आत्मा का ज्ञान नहीं होता। आत्मा के लिए उसको तभी तो उस किसने कहा था जाहिर शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर या वो जगह बता दे जहां पर खुदा नहीं भाई या तो मैं यहीं बैठ के दारू पीऊंगा और नहीं तो फिर ऐसा बता दे वहां जाके पीले तो पर बोल देना कि यहां यहां यहां खुदा नहीं है तो यहां बैठ के पीले दारू अरे तुम तो जब खुदा जब हर जगह है तो तेरी मस्जिद में भी है जब वहां दारू पी सकता हूं तो यहां भी पी सकता हूं या फिर वो जगह बता दे कितनी बढ़िया बात को ली थी उन्होंने कि जाहिर शराब पीना दे मस्जिद में बैठकर या वो जगह बता दे जहां पर खुदा ने बात वो की वही वही अद्वैत की बात है। वो तो हर जगह खुदा है तो वैसे ही हर जगह ईश्वर है बल्कि हर जगह ईश्वर है हर जगह ही ईश्वर है और हर व्यक्ति ही ईश्वर है और हर चीज ही ईश्वर है आंख तो खोलो सिवाय ईश्वर के है क्या क्योंकि ये तो एक यूनिट है इस यूनिट से बाहर और कुछ है ही नहीं और यूनिट के बाहर जाके देखने सकते और यूनिट के अंदर से यूनिट के बाहर आप देखने सकते क्योंकि आप उस यूनिट के अंदर हो तो उस विशालता के अंदर एक समानता के दर्शन उस भिन्नता के अंदर एक अभिन्नता के दर्शन ही एकमात्र आध्यात्म है एकमात्र धर्म है जो विश्व धर्म है सबका धर्म है और उसका धर्म जो उस दर्शन को देखता है सोचता है समझता है वही विश्व नागरिक है और वही व्यक्ति एक सच्चे तौर से एक संसार का हितेशी है ये सब व्यवहार मात्र है कि परमार्थ है ना तो न सत्यवे परमार्थ का मतलब होता है परम अर्थ सबसे बड़ा धन धन तो बहुत सारे हैं हमारे घर में है ना और हर धन से बड़ा धन उपलब्ध है किसी को एक लाख रुपए हैं तो उसके पास दस है एक करोड़ है, तो है दस करोड़ है दस करोड़ से बड़ा धन है एक अरब रुपए और आपत्ति के पास एक खरबपति भी है तो वास्तव में कहीं अंत तो ही नहीं उस धन का लेकिन परम धन कौन सा है कि उससे बड़ा धन है ही नहीं ऐसा कोई धन जिस धन के बाद में क्योंकि उससे भी बड़ा कि अब इससे बड़ा धन अब इस ब्रह्मांड में नहीं क्योंकि जो सारा ब्रह्मांड उसका अपना हिस्सा हो जाता है तो उससे बड़ा धन कहां से लाओगे दूसरे ब्रह्मांड से लाओगे क्या पूरा ब्रह्मांड जब हमारा अपना हिस्सा बन जाएगा हम उस ब्रह्मांड के मालिक बन जाएंगे तो फिर उसके बाद में उससे बड़ा धन कौन सा आएगा इसलिए उसका नाम है परमार्थ उसका नाम है परमार्थ है ना तो ऋषि ने उसका नाम परमार्थ ले परमार्थ के दृष्टि से तू न सत्य व ये सब भेद ये ईश्वर है नहीं मूर्ति है नहीं मंदिर है ये व्यक्ति है ये अच्छा है ये बुरा है ये सारे भेद पिंड और देह ये सारे भेद इनमें कोई सत्यता नहीं है परमार्थ के दृष्टि से ये व्यवहार मात्र है व्यवहार मात्र है व्यवहार में अगर आप कहो कि नहीं ये मेरी पत्नी है ये मेरा भाई है ये मेरा दोस्त है ये मेरा झगड़ेल दुश्मन है ये मंदिर है तो व्यवहार के लिए ठीक है और व्यवहार तक है लेकिन आप फर्क क्या समझते हैं कि आप ऐसा नहीं है कि वहां पर आप पेशाब करने के लिए मंदिर में चले जाओगे और वो पेशाब घर में पूजा करने बैठ जाओगे क्योंकि तो ये सत्य है यही है क्योंकि व्यवहार में आपको लोक व्यवहार में वही करना है जो लोग कर रहे हैं आपकी दृष्टि बदलना है हम आध्यात्म में कभी व्यवहार नहीं बदलते दृष्टि बदलते ये ध्यान रखना हमेशा कभी कभी हम ऐसे तर्क कर रहे तो गुरुदेव से भी कि गुरुदेव जब आप कहते हो कि मंदिर पे वही है ना मस्जिद में वही है ना वो भी वो, वो भी है तो फिर बाथरूम में क्यों नहीं आरती उतारते हम और फिर पेशाब करने में पे मंदिर में क्यों नहीं चले जाते तो फिर उनका कहना पड़ता है कि तुम कलते हैं ना गाय के पूछ में से दूध धोने लग जाओगे तो, कि, कि, कि पूछ भी वही है और थान भी वही है तो ऐसा नहीं करना है सांसारिक व्यवहार को निभाते हुए अंतर्दृष्टि बदलना है जब तक आप अंतर्दृष्टि नहीं बदलोगे तो व्यवहार बदलने से कुछ नहीं होने वाला कल तुम बोलोगे कि मेरी पत्नी भी वो है ना सबकी पत्नी भी वही है तो सबकी पत्नियों से वैसी बातें करने लोगे तो फिर मार खाने लोगोगे तुम संसार में है ना तो इस तरीके से व्यवहार नहीं बदलना है आपको व्यवहार मत बदलिए बल्कि अपना नजरिया बदलिए नजरिए बदलिए कि मंदिर में जितना ईश्वर है उतना ही सब और है जितना पीठ इधर तरफ करने से पाप लगेगा तो फिर उधर करने से भी लगेगा क्योंकि हम अगर अपने नजीरे से अगर देखें उस यूनिट को समझ लें कि पूरी यूनिट एक है तो फिर हम इस आध्यात्म को समझ सकते हैं कि व्यवहार मात्र के लिए भिन्नता है लेकिन वास्तविक भिन्नता इससे बहुत दूर है रजवाम नास्ती भुजंग त्रास आ, भुजंग त्रासम क्रुते मृत्यु पर्यंतम भ्रांतिर महति शक्ति नम विवेक तुम नाम जैसे अगर आपको इस बात का भ्रम हो जाए हल्का सा उजाले में कि ये सांप है और है पड़ी रस्सी आपको भ्रम हो जाए सांप है और आप सांप से बहुत ज्यादा डर जाते हो तो दिल का दौरा पड़ गया आप मर भी सकते ये डर के मारे एकदम भागो गिरो सिर्फ होड़ और मर जाओ है ना तो लिखा कि रजवाम नास्ती भुजंग रस्सी में सांप नहीं है रजवाम नास्तिक भुजंग त्रासम कुरुते च मृत्यु पर्यंत लेकिन वो आपको मृत्यु तक का त्रास दे सकती है त्रासम कुरुते मृत्यु पर्यंत लेकिन वो मृत्यु तक का त्रास दे सकती है आपको है ना तो उन्होंने बताया कि भ्रांतिर महती शक्ति भ्रांति में इतनी बड़ी शक्ति है कि जो कुछ भी नहीं तो अपने आप ही मर रहा ना तो कोई डरा रहा है ना कोई काट रहा है ना कोई कुछ कर रहा है आपको खुद ही मर गए है ना किस लिए सिर्फ भ्रांति से सिर्फ भ्रम से तो भ्रांतिर महती शक्तिम विवेक तुम शक्ति है लेकिन विवेक की शक्ति से आप इस भ्रांति से उबर सकते आपका सामान्य विवेक जिसको सांसारिक विवेक है जीवन जीने का विवेक है वो इसके पार नहीं जा सकता इतनी शक्तिशाली होती भ्रांति है ना ये साधारण उदाहरण से समझ में आता है बात डर लग जाता है रात को भूत का तो उसमें दिल धड़कन बढ़ जाती है वहां भूत वाल पलित कुछ भी नहीं है लेकिन हमको भूत का डर बैठ गया अंधेरा चला गया और उसके अंदर आदमी डर के मारी मर गया डर के मारे भागा टकराया गिर गया मर गया तो आपको मृत्यु पर्यंत त्रास दे सकता है भ्रांति है ना उसमें इतनी शक्ति होती भ्रांतिर महति शक्ति विवेक्तुम शाक्ति नाम तदवद धर्म अधर्म स्वर निरपत्ति मरण सुख दुखम वर्णाश्रमादि चात्मान्य, सदपि विभ्रम बलाद भवति। अब इसी प्रकार से इसके अंदर लिखा धर्म अधर्म स्वर्ग नरक जन्म मृत्यु सुख दुख वर्ण आश्रम ये सब असत्य होते हुए भी ब्रह्म के कारण सत्य प्रतीत होते हैं अभी हम कहेंगे वो तो बहुत बड़ा संत है मैं बहुत दुखी हूं ये स्वर्ग में जाएगा ये नरक भोगेगा नरक तुल्य कष्ट मिल रहा है स्वर्ग जैसा आनंद भोग रहा हूं ये सब चीजें भ्रम है वास्तव में भ्रम है सत्य इससे कहीं नीचता सत्य इससे सदा अलग है अंधकारम यद् एक अंधकार यदेशु प्रकाशमनत आत्मातिरक्ते वश्पीतम बाथ्रूम बाथ्रूम जाना तो पता है शायद मेरे ख्याल में बाथरूम जाना होगा उनको इधर इधर ही है बाहर स्विच है उसका स्विच लगा लाइट नहीं लगा बाहर है स्विच आगे। आगे। हाँ यही है इधर इधर है दरवाजे पे यह भ्रांति का ही अंधकार है ये जो अभी अपने पढ़ाई है एक तद अंधकार यह वही अंधकार है यद भावेशु प्रकाश मानतया कि यह वही अंधकार है जो प्रकाशों में पदार्थों में प्रकाश मानता होने से आत्मा से अभिन्न पदार्थों को भी अनात्मा समझता है अब पहले ध्यान से समझो संसार में एक ही यूनिट हमने अभी बात करी कि हम एक ही है। तो यह पूरा संसार क्या है एक ही आत्मा है एक ही यूनिट है इसमें भिन्नता नाम की कोई चीज नहीं है तो पहली गलती क्या है कि हम उन सब वस्तुओं को जो सब संसार में हमको दिखाई देती हैं उसको हम अनात्म समझते मैं थोड़ी हूं ये मैं थोड़ी हूं है ना ये इसका नाम है खोड़ा अर्बुद जिससे हमारे शरीर पर एक फोड़ा हो जाता है। कर... तो माया, थी। माया तो है इसका कारण माया ही है जो माया के सिवा कोई कारण ही नहीं है जिस वक्त माया के अंधकार से हम जो ही ऊपर उठेंगे तो सबसे पहले दर्शन होंगे शुद्ध विद्या के आज जैसे हम जानते और जैसे ही शुद्ध विद्या के दर्शन होते तो उसके बाद कर स्थान है उसके शुद्ध अदवा है वहां पर आपको कोई नहीं रोक सकता शिवत्व तक जाने से कोई नहीं रोक सकता उसके बाद तो माया के अंधकार से बाहर आने का ही तो सारा खेल है हमको सारी कोशिश ये करनी है कि उस माया के अंधकार में अपना रास्ता खोज लें और हम उस अंधकार में वैसे नहीं भटकें जो हम चिरकाल से भटकते आ रहे हैं और चिरकाल तक भटकने की संभावना है तो उस अंधकार से बाहर आने का प्रयोजन का नाम ही है आध्यात्म उसी का नाम है धर्म तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक तो यह भ्रांति है कि जो सब कुछ मैं हूं उसको हम पराय समझते ये हमारे एक फोड़े की तरह है, जो हमारे महान दुख है अब इसमें दूसरी एक बड़ी मजेदार बात इसके आगे लिखी तिमिरादपी तिमरमिदम गंडसियों महालयम महालय विस्फोट तद नात्मयपी देह प्राण दावात्म मानित्वम इसका मतलब क्या है कि एक तो फोड़ा हो ही गया था अब इस फोड़े पर एक और फोड़ा एक और फुलसी निकली तो हमको यहां लगी थी साली इसी के ऊपर और लगी फिर से अक्सर हमारा अनुभव होता है कि एक जगह हड्डी टूटी थाली इसी के ऊपर और चोट लगी तो यहां पर क्या होता है एक थोड़ा सा तो निकल आया था जो हम आत्मस्वरूप प्रमेयों को अनात्म समझते थे कि ये मैं नहीं हूं और फिर जब तुम नहीं समझ रहे हो तो फिर उसमें भी उस फिर अनात्म स्वरूप शरीर को फिर कहने ये तो मैं हूं यह दूसरा वो फोड़े पर एक और फोड़ा निकल आया तो, तो अनात्म देय प्रणाली में आत्मा का अभिमान होना अंधकार के ऊपर अंधकार अंधेपन पर अंधापन या फोड़े पर फुंसी की तरह है। कि हमको एक तो पहले ही हम जो सब कुछ एक हैं उसको हम भिन्नता से देखते हैं ये क्यों बताए जा रहे हैं ये कोई हमको गाली नहीं दे रहा रहे तुमको कि तुम मूर्ख हो बल्कि बता रहे है कि हमारी कहां मूल गलती है हम कहां तो हमको एक दृष्टि दे, दे रहे हैं वो ऋषि हमको एक दृष्टि दे रहे हैं उस दृष्टि में हमको गलती तो है ही लेकिन उस गलती का कारण माया है लेकिन हमको उससे ऊपर कैसे आए तो हम ये समझे कि सब कुछ जो अनात्मा नहीं है उसको पहले तो हम अनात्मा समझते हैं कि मैं नहीं हूं है ना इस सृष्टि में ये सब सृष्टि दूसरी चीज है और मैं अलग हूं कुछ तो प्रमेय तो प्रमाता का भेद ही है आर्टिफिशियल है नकली है और उसके ऊपर से फिर जब तुम अनाथ सब चीजों को समझते हो तो फिर एक जड़ शरीर को फिर ये मैं हूं सबको अनाथ में मानते हो और फिर एक शरीर को कहते ये मैं हूं तो डबल मिस्टेक डबल मिस्टेक हो एक तो मिस्टेक और उस पर मिस्टेक पर फिर मिस्टेक सचमुच मैं ये शरीर भी तुम हो लेकिन तब जब ये ब्रह्मांड भी तुम हो ये मान लो तब ये शरीर भी तुम हो। लेकिन जब तक तुम्हें हां जब तक तुम, तुम ब्रह्मांड को तो मानो कि मैं नहीं हूं और मैं ये शरीर में हूं तब तक ये द्वे दृष्टि तुम्हारी हमेशा हानिकारक है या आपको गर्त में अंधेरे से बाहर लिखने से रोकेगी सतत तो एक तो हमारा अंधकार यह है कि हम सब अनात्म मानते हैं सब आत्मा को अनात्म मानते हैं और उसमें भी फिर सब अनात्म जब मानते हैं उसमें भी शरीर को आत्मा मानते हैं जब तक आप इस शरीर को अपना मानोगे इस देह में अहंकार होगा तब तक आपको पुण्य पुण्यपाल के प्रतिफल भोगना है क्यों? कि तब तक आप कार्ममल से मुक्त नहीं हो पुण्य पाप का प्रतिफल देने का काम किसका है कार्म मल का इसका अपन ने एक बार सीधा सीधा उदाहरण बताया था कि एक झुंड के अंदर अगर सजा मिलती है तो सबको मिलती है। जैसे पंद्रह बच्चे खेल रहे हैं और उन्होंने उठा के एक पत्थर मारा किसी के माथे पे लग गया है ना तो पूरे झुंडक को सजा मिलेगी कि तुम सब बच्चे लोग यहां से नहीं खेलोगे चलो सबके सब भागो यहां से ना? या एक क्लास में मस्ती कर तो पूरी क्लास को सजा मिलेगी ठीक है ना तो क्या क्यों ऐसा हुआ कि उनका आत्मभाव उस क्लास के साथ था तो उस पूरे उसको सजा मिलती ऐसे ही मेरा आत्मभाव मेरा इस शरीर के साथ होता है मेरी अहंता इस शरीर से है इस शरीर में हूं तो फिर ये शरीर के भुगतो जब तुम हो तो ये शरीर जो कर रहा है भुगतो ये अच्छा कर रहा है तो ये शरीर को फिर से सुख मिलेगा ये बुरा कर रहा है तो इस शरी को शरीर को दुख मिलेगा तुम मानते हो शरीर को अपने हो भुग तो भुगतो इस शरीर के गुण धर्मों को वास्तव में जो सुख दुख हैं वो भी भ्रांति है ये शरीर में नहीं हूं और शरीर में हूं और संसार में नहीं हूं ये भी भ्रांति है सचमुच में ये शरीर भी तुम नहीं हो और संसार में नहीं हो ये भी भ्रांति है तुम शरीर भी हो और संसार भी हो सत्य यह है मान लो हजार तो उसका प्रतिफल प्रति स्वरूप उसको है ना मिलेगा दूसरा जन मिलेगा उसको जो दुख भोगना है वो भोगेगा अंदाज लूला लकड़ा बहरा गरीब जो भी होना होगा वो होगा दुख भोगेगा ही क्योंकि उसने इस अहंकार के साथ मर्डर किया कि ये मैं हूं अब यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा और बहुत अच्छी समझने लायक बात है तुम कहोगे की अर्जुन को भी बहुत मिले होंगे दंड क्योंकि उसने भी खूब मारे वहां पे कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ तो अर्जुन ने भी सैकड़ों वध किए धर्माराज युधिष्ठिर ने भी सैकड़ों वध किए तो उनको भी मिलना चाहिए लेकिन उनको इन पापों से कृष्ण बचा ले गए उन्होंने पहले उनको देह अहंकार से नीचे उतार दिया सबसे पहले जो उन्होंने गीता सुनाई 18 अध्याय कहां पे? धर्म कुरुक्षेत्र में तो सबसे पहले अर्जुन को उस देह अहंकार से नीचे उतार दिया कि तू जो करेगा वो तू नहीं तो है तू सब मरे हुए में तो मात्र निमित्त है तू इनको मारने वाला कौन जब वो कहता ना ये तो मेरे काका हैं ये मेरे मामा हैं मेरे दामाद है इन लोगों को कैसे मारू ये तो मेरे ससुर हैं ये मेरे गुरुदेव हैं ये इन बड़े लोगों को मार के तो मेरे को क्या मिलेगा तो बोलेगा तू तो अगर इसको ये मानता है कि तू इनको मार रहा है तो ही तू पाप का भागी बनेगा तू कैसे मार रहा है इनको भाई इन्हें अधर्म का काम किया तू क्षत्रिय है तुझे अधिकार है कि अपने जमीन की रक्षा करना और उस अधिकार के तहत तो इनको मारेगा तू थोड़ी ना मार रहा है ये तो मरे हुए हैं तू तो निमित्त है इनको अपने कर्तव्य के रास्ते पर आने से उनको कर्तव्य के रास्ते पर आने से हटाएगा कि जो गलत काम कर रहा है अगर आपको एक पुलिस वाला है और वो चोरी करते हुए किसी को मारे और ललकारे और नहीं मारे और उसको मार दे वो उसका अधिकार हो अगर उसको गोल चलाने का और वो मार देता है तो क्या वो पाप का भागी बनेगा पाप का भागी नहीं पर क्योंकि उसने अपने कर्तव्य के करने के अधीन वो हत्या की इसलिए वो पाप का भागी नहीं है क्योंकि वो यह कहता कि मैं तो रामलाल हुए श्यामलाल चोरी कर रहा और यह मेरा दुश्मन है देव चोरी कर रहा हो चाहे वो भले कुछ भी कर रहा हो चाहे पूजा कर रहा हो तो फिर उस जगह पे वो पाप का भागी। क्यों? क्योंकि उसने देह अहंकार से मारा कि मैं रामलाल हूं और ये श्यामलाल मेरा दुश्मन है तो रामलाल पाप का भागी बनेगा क्योंकि उसने कानून अपने हाथ में ले लिया और उसको मारा लेकिन एक व्यक्ति ने ये बिना है सोचे मैं पुलिस हूं और ये चोर है मैं कोई भी हूं या कोई भी हो मेरी ड्यूटी है कि इसको नष्ट करना तो जब वो नष्ट इस तरीके से करता है तो वो पाप का भागी नहीं बनता इसको बहुत क्लियर ये कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए चाहे अपन चार बार इस पर डिस्कस करेंगे कि देह अहंकार से किए गए कार्य ही आपके लिए कर्म फल का बाधक बनता है और देह अहंकार से उतरने के बाद में कोई भी किया गया कार्य कर्म का बाधक नहीं बनता यह मैं नहीं कर रहा हूं हम अभी जो काम करते हैं देह अहंकार से करते हैं एक आपने गरीब को कंबल दे दिया उड़ा दिया कभी जाके गरीबों को आपने खाना खिला दिया एक दिन ले जाके आपने कोई ना कोई अच्छा काम कर दिया समाज में तो अंदर ये इस भावना से करते दिया कि मैंने किया है है ना दूसरा ये रहता है कि इससे मेरा सम्मान बढ़ेगा कल मेरे को लोग बड़ा आदमी समझेंगे तो निश्चित रूप से ये देह अहंकार से किया गया कार्य आपके लिए कर्म फल का बीज है और यह अगले जन्म में आपको सुख देगा लेकिन सुख देगा तो बात की बात है अगला जन्म देगा ये मूल बात है और उस जन्म में आप क्या कर्म करोगे ये अभी आप खुद तय नहीं कर पाओगे और उन जन्मों में हो सकता है ऐसे काम करो कि फिर उसमें दुख मिले तो सुख दुख के चक्कर में आप डोलते चले जाओगे लेकिन अगर आपने देह अहंकार से विगल होकर काम किया कि कंबल मेरे को मिला है एक कड़ी है जो मेरे कर्मफलों फलों की कड़ी के अंतर्गत मुझे यह कंबल मिला है और मेरी ड्यूटी है कि किसी ऐसे को दे दूं इसको जरूरत है क्योंकि मेरे पास एक और है तो जो सामने पड़ा उसको दे दिया भली ठंड में टूट रहा था तो वो क्या हुआ पोस्टमैन हुआ इतने सही वो लैंग्वेज बोलते वो तो पोस्टमैन हो गया तो उस पोस्टमैन को पोस्टमैन आज मेरे को पांच रुपए का मनी ऑर्डर दे जाता है तो उसको कोई पुण्य लगता है कि दान देना उसने मेरे को <laughs> क्योंकि वो तो उसकी ड्यूटी है वी पी लाता है और मेरे से पैसे मांगता है तो कोई मेरे से पैसे छीन रहा है क्या वो उसकी ड्यूटी है है ना ऐसे ही वो दान करा उसने पोस्टमैन के भाती यार ये ये इसकी ढाक है यह समान ये आगे बढ़ गया है ना तो उसको ना पाप लगाना ड़ने लगा इसलिए अध्यात्म का मार्ग वही है जब देह अहंकार से हम नीचे उतरते आप कभी बड़ौदा जाओ तो बड़ौदा के पास एक मंदिर है मंदिर का नाम है कायावरोहण वो तीर्थ की तरह लोग जाते हैं बड़ौदा के पास कायावरोहण है ना तो उस शब्द को आप पकड़ो कि वो मंदिर का शब्द क्या मीनिंग क्या है काया अवरोहण शरीर से नीचे उतरोना अब वहां पे जाके आप भले आरती चढ़ा के आ जाओ उससे कुछ नहीं है उस शब्द का मतलब अगर तुमको समझ में आओ तो उस मंदिर जाने का सच्चा फल मिलेगा तुमको अद्वैत दर्शन के रूप में वो कहता है शरीर से नीचे उतरो अभी शरीर के घोड़े पे बैठे हो और चला रहे हो उसको तकड़ीक तिकड़ी और फिर बोलता हो कि मैंने ऐसा किया वैसा किया तो सब कर्म के भागी कौन होंगे यही शरीर और आप एक हत्या करो हजार हत्या करो लेकिन वो ड्यूटी के क्षेत्र में आपने करी अगर आपको तो वो आपके लिए कोई बाधक नहीं तो यही किया कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता सुनाई वो यही बोला कि आपको तुमको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि काका है कि मामा है कि बुआ है कि ससुर कौन है इनको मार रहे आपको दिक्कत नहीं है क्यों ये तो यूं भी मरे हुए हैं तुम तो निमित्त तो मात्र हो तुम नहीं भी मारोगे तो मरेंगे लेकिन तुम अपने कर्तव्य से चित्त हो गए तो तुम दुर्भाग्य के अधिकारी होंगे क्योंकि तुम्हारा सौभाग्य इसमें है कि तुमको जो ड्यूटी मिली है उस ड्यूटी को करो लेकिन तुम यह समझते हो कि अर्जुन मार रहा है और ये मेरा काका है तो फिर तुम पाप के भागी बनोगे तो सबसे पहले उसका काया और रोहन करवाया कृष्ण ने कि तुम इस शरीर से उतरो और उसके बाद में तुमको न तुम रहोगे अर्जुन और न रहोगे वो द्रोणाचार्य और फिर तुम लड़ाई करो आमने सामने की तुम द्रोणाचार्य को नहीं मार रहे हो वो तुम्हारे घर मेहमान आ जाए तो तुम उनके पांव दबाना लेकिन आज वो तुम्हारे धर्म के रास्ते में खड़े हैं उस रास्ते से हटाना तुम क्षत्रिय का अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है और तुमको उसको हटाना है फिर वह द्रोणाचार्य हो कि सामने कोई भी हो चाहे गुरु हो आपके उसको आप हटाओ क्योंकि अब जब ऐसा करोगे देह आवरण से उतर के शरीर के अहंकार से तो उन्होंने वहां क्या किया था वहां उन्होंने उनके इस कार्म मल को नष्ट कर उनके नियति को बहारा लगा उनके अब तुम इसका फल नहीं भोगोगे क्यों नहीं भोगोगे कि तुम अर्जुन के रूप में लड़ाई नहीं कर रहे हो तुम इस धरती के रक्षक के रूप में लड़ाई कर रहे हो सामने द्रोणाचार्य नहीं खड़ा है सामने एक धर्म में बाधक व्यक्ति खड़ा है और तुम धर्म की राह पर जा रहे हो उसको नष्ट कर कभी कई लोगों के बहुत भ्रम है कि गीता हम पढ़ेंगे तो वो तो अहिंसा सिखाती है वो तो बोलती है कि वो तो जा रहा था बेचारा सन्यास लेके कृष्ण मैं तो धर दिया गांडी रख दिया मेरे को तो नहीं लड़ाई करना काका मामा बाबा इनको मार के क्या मिलेगा मैं तो ये भिक्षा मांग के खा लूंगा है ना कहीं नहीं चाहिए मेरे को मेरे को कोने में कहीं दे दो जरा सी जगह मैं तो भिक्षा मांग के खा लूंगा यही बोला था वो गीता में कि भिक्षा मांगना ठीक है इससे तो कि इन लोगों को मार के क्या मिला है काका मामा बोले काका मामा बाबा वो सत्य यही है कि वो हिंसा नहीं सिखा रही वो काया और रोहन सिखा रही है आप कारम मल से मुक्त कर रही है वास्तव में गीता की जो शिक्षा है वो बेहद रहस्यमय शिक्षा है एकदम नहीं समझ में आती एकदम ऐसा लगता है कि तो हिर वो बेचारा कहां तो जा रहा था सन्यास लेना तुम कितने तो मारो लड़ाई करो लोग इसीलिए महाभारत रखते नहीं गीता अरे ढेर सारे लोग गी, गीता से नफरत करते हैं गीता हम कैसे पढ़ाए गीता नहीं पढ़ाए बोले गीता तो बोले कि वो बेचारा सीधा सीधा अर्जुन जा रहा था तो कृष्ण मारो उसको ना? <laughs> लेकिन वो उसका रहस्य नहीं समझ पाते हैं कि तुम्हारे कर्तव्य की राह में तुम्हारे ईश्वरीय कर्तव्य की राह में अगर कोई आता है तो उस कर्तव्य की राह में न कोई तुम्हारा मामा है ना कोई तुम्हारा काका है ना कोई तुम्हारा ससुर है ना कोई तुम्हारा पिता है ना कोई तुम्हारा गुरु है उस राह में आने वाला हर व्यक्ति आपके द्वारा हटाए जाते उस राह को साफ करना आपका और उससे भागना नहीं और वो मरता है तुम्हारे वो उसकी मौत मर रहा है तुम्हारी मौत नहीं मर रहा है तुम्हारी मौत तब तब मरेगा तो टारगेट एक को, को करके मारो सर्थ सर्थ। कुछ भी नहीं है उस राह पे उस वक्त वो रिश्ता आपके गुरु जब आपको शिक्षा दें आप उसके साष्टांग प्रणाम करेंगे उनको लेकिन गुरु अगर धर्म के राह पे आड़े आता है वो आपको अधर्म के राह पे ले जाता है तो आपके लिए फिर वो गुरु भी और उस वक्त क्या है मालूम आपको आप धर्म की राह के पथिक हो धर्म के राह के रक्षक हो और वो धर्म के राह का काटा है उस वक्त आपके कुछ भी नहीं द्रोणाचार्य कौन थे फिर उन्होंने क्या करा सामने खड़े होते फिर अन्याय का पक्ष लिया तुमने और तुम धर्म के राह का काटे हो तो हम हटाएंगे तुम कुछ भी हो और यही शिक्षा दी कृष्ण ने वो शिक्षा समझ में नहीं आएंगे सबको सबको लगा कि वो अच्छा भला तो संन्यास ले जाता पोखड़ लड़ाई करवा दी वास्तव में फोकड़ने लड़ाई करा दी बल्कि तुमको बहुत बड़ी शिक्षा दे दी पूरे संसार को कि जब तुम मैं के रूप में कभी काम करोगे तो तुमको अधिकार नहीं है तुमको फिर कर्म फल भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए जो शरीर तुम्हारा काम करता है वो तुम कह तो ये शरीर में हूं तो फिर भुगते तुम्हारे शरीर भुगत तुम फिर कल जाके डींगा को मैंने द्रोणाचार्य को मारा अरे द्रोणाचार्य को नहीं मारा मैंने एक आतताई को मारा जो धर्म की राह पर रुक रहा था वो द्रोणाचार्य होता तो भी मारा और वहां पर कोई मेरा दोस्त होता तो भी मार देता हो मेरा भाई ही दोस्त उस वक्त मैं ये कुछ भी नहीं देखूंगा और यही धर्म की सच्ची रहा है क्योंकि तुमने वहां पर अभेद की दृष्टि रखी और तुम भेदपूर्ण दृष्टि रखते कि इसको द्रोणाचार को छोड़ दो बाकी को मारो ये भेदपूर्ण दृष्टि तुमको फिर शरीर आवरण में ले जाती और फिर कर्मफल का दोषी मान तुमने भिन्नता की दृष्टि तो अभिन्नता की दृष्टि से जो भी हमारी धर्म की राह में काटा है उसको हमने हटाना है तो फिर किसी तरह का फल नहीं चाहे फिर वो एक तो हजार को मारे अंकार था था। तो ही तो दृष्टि बदलना है अहंकार तो मौजूद है है ना हम क्या कर रहे हैं ये सदा सद हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं पर हम अगर ये भावना रखें सदा सदा धीरे धीरे पोस्टमैन वाली भावना तो आ पाती, पाती तो उसी के लिए अपन तो यहां बातें कर रहे हैं कि कही कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे तो किसी ना किसी दिन धीरे धीरे तिल तिल करके तो आएगी तो तो निश्चित नहीं जाता वही तो माया है वही तो माया है मानते हैं ना निश्चित यही तो बोलता है ये तो बहुत बड़ा फोड़ा है और उस फोड़ा पे फोड़ा है की हम अपने आप को रक्षा करते कि मैं हूँ है ना तो इस तरीके से यही तो संसार है लेकिन जो ऋषि जो हमको कह रहे हैं वो सत्य दिखा रहे हैं है ना अब हम उसकी तरफ कितना बढ़ सकते हैं कितना ये कर सकते हैं ये हमारे पर निर्भर है अगर हम चाहें तो पूरा बढ़ सकते हैं समस्या ये है कि ये जो मौका मिला है अंतिम तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत विरला मौका है जब हम पुरुष भी हैं युवा भी हैं और आज इस स्थिति में है कि हम कुछ कर सकें उसके बाद में तो फिर ये जन्म निकल जाने के बाद में फिर वही भोग रहे जो हम कर रहे हैं देह अहंकार के रूप में जो करेंगे छोटे छोटे काम तो हम कर ही सकते हैं अगर हमको हमारे जेब में है किसी को पैसे दे रहे हैं तो कभी कभी मन में ये भावना भी आ जाती है कि दे रहे हैं तो हम एक पैसा देंगे वो दस लाख देगा है ना तो उस पर एक भावना से जब देंगे तो पक्के तौर पे हम देह के अंकार के भागी बनेंगे। गीता में जितना बढ़िया संदेश दिया है देह अंकार सुधरने का और शुरू शुरू में दिया है लेकिन ये तब जब मैं भगवान तब अपने आप को मानूंगा कि जब मैं सब कुछ को अपने में समेट लू तो अभी है ना जैसे एक संतवाणी जो है ना एक दो लाइन की पिछली बार मैंने सुनाई थी कि इतनी से थी कि हे देव मुझे वो दृष्टि दे जिस दृष्टि से तू संसार को देखता है मुझे वो दृष्टि दे अच्छा वो कैसा देखेगा संसार को कि सब कुछ मैं हूं क्योंकि उसी से उसी के गर्भ से निकला है पूरा संसार तो वो तो कैसे देखता है संसार को उसके लिए कोई पराया नहीं है उसके लिए कोई दुश्मन नहीं है और उसके लिए कोई अपना भी नहीं क्योंकि अपना कैसे हो सकता है कोई पराया ही नहीं है तो अपना क्या है उसकी जगह तो मैं ही है बस और कुछ भी नहीं है तो उससे जो एक सर्वोत्तम प्रार्थना है वो यही है कि हे देव मुझे वो दृष्टि दे जिस दृष्टि से तू संसार को देखता है और वास्तव तो में कितनी गहरी कितनी मोहब्बत भरी प्रार्थना है कि मैं तो नहीं देख पा रहा हूं लेकिन है देव मुझे वो दृष्टि तो दे जिससे मैं संसार को देता एक सोमनाथ नाम के एक हुए थे आचार्य काश्मीर शिव दर्शन के जिन्होंने एक किताब लिखी थी जो अब अप्राप्य है अप, वर्तमान में उपलब्ध नहीं है उस किताब का नाम था शिव दृष्टि उसमें उन्होंने इसी बात की वकालत की थी इसी बात को प्रोपोगेट किया था कि शिव की दृष्टि से संसार को देखो तुम शिव हो ही लेकिन शिव की दृष्टि से संसार को देखो तो शिव की दृष्टि से जब संसार को देखेंगे तो हमको अभेदी दिखाई देगा हम सीमित तो जीव हैं माया के क्षेत्र में हैं, माया के अंधकार में हैं, और ये गुरुदेव हमको एक लालटेन हाथ में दे रहे हैं तो देख लो रास्ता अभी मिल जाएगा तुमको बाद में तुम्हारे हाथ ही नहीं रहेंगे चौपाए बन जाओगे तो फिर लालटेन पकड़ोगे काय में अभी ये लालटेन पकड़ने के हाथ हैं तुम्हारे मजबूत पकड़ लो और देख लो रास्ता दिख जाएगा इस गहन से बाहर है गहन है ना मायावती गहन से बाहर आ जाओ इस अंधकार से बाहर आ जाओ और यह विरला मौका है अहम का पहले तो गलाना है उसको फिर विस्तार करना है पहले तो गलाना है तब हम गॉड कॉन्शियसनेस तक उठेंगे जब हम कहेंगे शरीर में नहीं हूं उसके बाद इसका विस्तार करना है कि सब कुछ में हूं फिर वो शरीर भी उसमें आ जाएगा लेकिन हमारे साथ क्या है दोहरे फोड़े हैं एक फोड़ा तो हटाने हम दूसरे फोड़ों को कैसे हटाएंगे कि एक तो ये है सबसे बड़ा कि ये मैं हूं पहले तो इसको हटा और फिर बोलो कि सब कुछ में तो इसके लिए क्या है आत्मचिंतन करना जरूरी है आत्मविश्लेषण करना हृदय के अंदर शांत मन से चिंतन करें कि मैं शिव हूं मैं चेतना स्वरूप हूं उसके लिए हमारे गुरुदेव तो कहते कि इतनी बड़ी बड़ी बात मत करो मैं तुमको बोले और सरल रास्ता बताता हूं ये बोलो मैं आनंदित हूं मैं स्वस्थ हूं मैं प्रसन्न हूं मुझे कोई अभाव नहीं है मेरा कोई दुश्मन नहीं है सभी मेरे अपने हैं सिरल भाषा में वही बात एकदम सिंपल लैंग्वेज में वही बात उन्होंने एक बार सभा में सब स्त्रियों को रोजाना पढ़ने के लिए एक प्रार्थना दी थी अपने यहां भी एक बार गुरु पूर्णिमा पर उसकी फोटोकॉपी कराकर सबको बांटी थी वो अब मैं एक बार मिल जाएगी अपनी अलमारियों में अभी तो सामान को पैक कर दिया है वहां पर सामान का लेकिन जैसे मिलती है तो मैं फिर से आपको वो एक बार फोटो कॉपी उन्होंने सबके लिए प्रार्थना दी कि मैं प्रसन्न हूं मैं स्वस्थ हूं मुझे कोई अभाव नहीं है मेरा कोई दुश्मन नहीं है मेरा सब अपना है ना और मैं अत्यंत तृप्त तो हूं तो इस प्रकार की भावना से आपके हृदय में वही ईश्वरीय भाव पैदा होगा और यह पूर्ण तृप्ति सबसे आत्मभाव वही तो हमारी दृष्टि का विकास करेगा कि सब कुछ मैं ही हूं क्योंकि एकाएक तो वो दृष्टि नहीं मिलती लेकिन उस दृष्टि को विकसित करने के लिए हमको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस प्रकार की भावना शुरू करना पड़ेगी तो आज अपन यही तक पढ़ते हैं इसके आगे का और वैसे परमानुसार बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा भी है थोड़ा सा कठिनाई उसके शब्दों को लेकर है लेकिन हम उन शब्दों में बहुत ज्यादा नहीं घुसते है ना हम लोग उसके अर्थ और उसके जो मैसेज है उसका जो संदेश है उस संदेश में जो शाश्वतता निरंतरता है वो हमारे लिए कहीं भी कठिनाई पर नहीं करती वो उसको समझने में कहीं कठिनाई कठिनाई है तो उसके शाब्दिक अर्थों को समझने में तो वो काफी कुछ हद तक उन विद्वानों ने सॉल्व कर दी है जिन लोगों ने इसका ट्रांसलेशन वगैरह कर दिया है हालांकि इसके बाद में हम एक बार फिर से शूज तो जरूर पढ़ेंगे लेकिन तब तक के लिए इसको एक बार अपन पहला रिवीजन तो इसका पूरा कर लें